छब्बीस के बाद द्वा संख्या छब्बीस नारदा दिशन का दि मुनीषा दर्शन लागी कोशलाधी सा दिन प्रति सकल योध्यामयी देखी नगर विराग बिशरामयी जात रूपमणिचित री नारंग रिग चि ढारी चहुपास कोटि यद सुंदर चेकूरा रंग रंग बल नवग्रह नि करनी बनाई, बनाई। जलू गिर अमरावती आई।, आई मही बहुरंग रित गच काचा जो विलोक मुनिवर मन नाचा कबलधाम ऊपर नचुंबत सलस मनहू रवि ससी दूत निंदत बहुमणि रचित झरो खा बहु भराजह गृह गृह प्रति मन दीप विराजह दीप राज भवन भाज दे हरी विध्रूम मणिकम्ब भीति विरंच विरचि कनक मणिमरक सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फिक रचे प्रति द्वार द्वार कपाट बनाई बनाय बहुवजे चारु चेत्रश्रह ग्रह प्रति लिखे बनाए राम चरित्र जे नीर्थ मुनि ते मन मनने चुराए चुराय श्रे राम जंगी सुधनु मान गी भसनगी रामराज्य का वर्णन चल रहा है भगवान के रान विराजमान होने पर रामराज्य की स्थापना हो गई तीनों लोकों में राम राज्य की स्थापना हो गई बाहर भी और अपने भीतर भी सर्वत्र राम राज्य हो गया मुख्य बात ये रामराज्य जिसका भी वर्णन पहले कर दिया कि सब लोग धर्म परायण हैं, भगवान में भक्ति है सब अपने अपने पारमार्थिक आनंद में मग्न हैं, किसी को कोई दुख क्लेश नहीं है कोई भय चिंता किसी को नहीं है बड़े आनंद में जीवन सप्ताह राज और, और सब लोग अपने धर्म में निरत हैं, धर्म के माने कर्तव्य कर्म सब लोग अपने अपने कर्तव्य कर्म में लगे हुए हैं इसलिए कहीं किसी को दुख दुःख क्लेसादी नहीं व्यवस्था बहुत सुंदर है माने राम राज्य की व्यवस्था का आधार क्या है धर्म है राम राज्य की व्यवस्था का आधार संपत्ति धन नहीं है लेकिन इसके माने ये नहीं है कि धर्म की स्थापना है धर्म का आधार राम राज्य का है तो वहां संपत्ति है ही नहीं ऐसा नहीं है संपत्ति आधार नहीं ही आधार है धर्म धर्म पर आश्रित होकर के संपत्ति है प्रधान है धर्म प्रधान है अध्यात्म संपत्ति सेकेंडरी मूल रखने वाली है और वो धर्म के बल पर आती है रहती है और उसका उपभोग होता है ये संपत्ति व्यक्तियों के मन में स्वार्थ उत्पन्न नहीं करती अहंकार उत्पन्न नहीं करती। सब लोग विरक्त हैं लेकिन धन संपत्ति को संपत्ति का भी उपभोग और आनंद वैराग्यवान व्यक्तियों को है जो संपत्ति में आ सकते हैं, अहंकार में है स्वार्थ में है या उससे भी नीचे उतर करके अपने कर्तव्य को भूल करके कर्तव्यहीनता का जीवन या दुराचार भ्रष्टाचार का जीवन जी रहे हैं उनको अपनी संपत्ति का भी कोई सुख नहीं बल्कि वो दुख गुरू बन गई फिर तो वो दुख देने लगती है भयंकर बन जाती है पीड़ादायक हो जाती है ये बात तो मूलभूत सिद्धांत है जो को हर किसी को विचार करके इसको चित्र में धारण कर लेना चाहिए ये कोई बहुत बड़ी ऊंची गंभीर बातें नहीं है कि समझ में नहीं आती बुद्धि में नहीं आती बड़ी मुश्किल है बड़ी कठिन बातें हैं, ऐसा में कुछ नहीं और सिंपल सी बातें। इसलिए उसी का वर्णन यहाँ चल रहे हैं तो पहले इसीलिए धर्म का वर्णन किया भक्ति का ज्ञान का वर्णन किया आध्यात्मिक लोगों का जीवन है यही बताया सबका कर्तव्य बता दिया कल देख रहे हैं तो भगवान राम अपने कर्तव्य में है सीताजी अपने कर्तव्य में है चारों भाई लोग अपने कर्तव्य में हैं, अयोध्या वासी अपने सब कर्तव्य में हैं, मन सभी धर्म का पालन कर रहे हैं और सभी में सभी के हृदय में भगवान के चरणों में प्रेम लिए अब देखते हैं कि ऐसे लोगों की संपत्ति का क्या है हाल किस प्रकार का नगर वैभव पूर्ण सम्पत्ति पूर्ण सब है वो हो लेकिन कोई कहे कि राम में भी इतनी संपत्ति थी और भूल जाए भक्ति को तो फिर वो राम राज्य नहीं का राज्य लंका में भी सोने के महल थे बड़ा वर्णन वहां आया साफ सोना ही सोना सोना सोना लेकिन सब विध्वंस हो गया वो सोना कुछ आसुरी संपत्ति वो सोना और वही स्वर्ण अयोध्या में देखो, दो तो यहाँ पे जो जितना भी स्वर्ण तैयारी है वो सब आध्यात्मिकता के आधार पर है बस इसी बात को बार बार समझने की कोशिश करें क्योंकि भौतिक जीवन में इतनी भौतिकता छा गई है इतना ज्यादा स्वार्थ अहंकार छा गया है कि व्यक्ति को उससे भिन्न प्रकार का जो जीवन है न उसका कुछ समझ आता है न कुछ ध्यान जाता है न उसकी संभावना दिखाई देती है तारे वो कहाँ दुनिया में हो सकता है अरे साहब कहाँ हो सकता है बस वही हो क्या सकता है अहंकार करते रहो स्वार्थ करते रहो लड़ते रहो बस यही हो सकता है की बस यही हो सकता है ये जो समस्या है ये असंभावना व्यक्ति की बुद्धि में वो जिस गड्ढे में व्यक्ति पड़े हुए हैं, दलदल में उससे ऊपर उठने नहीं देती पहले संभावना मन में लाने कि इससे जो उच्च जीवन का स्तर है स्वरूप है उसको समझें इसी आज के प्रसंग में आप देखेंगे कि अब आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ भौतिकता का तालमेल किस प्रकार का है वो देखें तो पहले तो वर्णन करते हैं कि अयोध्या में धन संपत्ति कितनी है ये पहले भी बता चुके हैं कि रमानाथ जहाँ राजा वर्णन हो जाए कि जिस नगर में रमानाथ लक्ष्मीपत भगवान राम जहाँ राजा हो उसका क्या वर्णन किया जाए वहां तो सारी संपत्ति धन वै सब खूब भोग ही होगा हो इसलिए उसका वर्णन करते है की नाराद सन का जो जन्मजात जात विरक्त है जैसे नारद जी पैदा हुए तभी से वैराग्यमान है सनत कुमार पैदा हुए तभी से वैराग्यमान है वैराग्यमान उनका जन्मजात गुण है ऐसे व्यक्ति भी जब अयोध्या में आए तब देखते हैं दर्शन लाग कौशला धीशा भगवान के दर्शन करने के लिए जब आते हैं तो पहले तो ना अयोध्या दिखाई देती है तब भगवान अयोध्या में प्रवेश करते हैं तब भगवान दिखाई देते हैं मिलते हैं दर्शन करते हैं तो आते हैं तो अयोध्या कैसे दिखाई देती है दिन प्रति सकल अयोध्या वहीं ये रोज रोज जब अयोध्या आते हैं तो देख नगर विराग विश्राम में जैसी नगर को देखते हैं आ करके तो बैराग भूल जाता है इनका मैंने बैराग भूल जाता मैंने ऐसा नहीं कि ये सब सब ग्रस्त बन करके विवाह विवाह करके मैंने मैंने इनका ग्रस्त बैराग्य भूल जाता कि मैंने इनको लगता है कि देखो ऐसी सम्पत्ति प्राप्त हो तो बैराग्य में भी कहीं कोई हानि नहीं है जैसे अयोध्या अयोध्या वासियों की व्यक्त होकर के निष्काम होकर के जो जीवन जी रहे हैं और ऐसी संपत्ति वैभव है तो इसमें तो वैराग्य में कोई हानि नहीं है संपत्ति भी बनी रहे वैराग्य भी बनी रहे निर इनके त्याग की क्या आवश्यकता है देखो तो, वैराग्य दो तो प्रकार का एक वैराग्य तो ये एक धन संपत्ति वैभव के बीच में तो भी रहते हैं तो भी विरक्त है और दूसरा वैराग्य धन सम्पत्ति जब छोड़ दी गरबार पर छोड़ दिया उसके पास ही नहीं गए ऐसे इस प्रकार का विरक्त है तब इनको इनको लगने लगा नारद जी को कि हमने तो ये सब छोड़ा हुआ ना धन संपत्ति ना परिवार ना कुछ सब छोड़ा हुआ है फिर व्यस्त हैं तो अब यहाँ आकर के देखते हैं कि भाई यहाँ तो ऐसा सुंदर शक्ति सब व्यवस्था है और ऐसा सुंदर धन संपत्ति सब यहाँ पर प्रचुर मात्रा में है और उसके ऊपर धर्म भी है और तो अध्यात्म भी है भगवान राम यहाँ के राजा है तो फिर यहाँ ऐसे बैराग्य की क्या जरूरत सबको तो सब छोड़ दो इसके बीच में भी बने रहो तो करके कुछ विचार उनके मन में आने लगते हैं बस यही विराग के त्याग की बात चूंकि विचार इस प्रकार के आए तो उनको लगा इस प्रकार जो तो सीराज कहते हैं कि विराग को भूलने लगे कहने कहा विराग कोई ऐसी बहुत विराग की आवश्यकता नहीं है कि पैसा बिना पास हो अभी मांगते हो ऐसे विराग से तो अयोध्या में हो बहुत अच्छा है तो जाए रचारी अब कहते हैं अयोध्या कई सुंदर है कहते हैं जात रूप जात रूप में सोना स्वर्ण जात रूप और मणि मनी, मणिया रचित अटारी जब दूर से आते हैं तो उन्हें ऊंचे ऊंचे महल दिखाई देते हैं अयोध्या में बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे कई खंड के मकान दिखाई देते हैं तो दूर से सबसे ऊपर के खंड दिखाई देते हैं उनको अटारी कहते हैं ऊपर वाले खंड में तो कहते हैं जब दूर से आते हैं तो उन्हें सबसे पहले वहां अटारी ऊंची ऊंची दिखाई देती है और वो भी सब चमक रही सोने की बनी हुई है तो स्वर्ण दूर से चमचमा रहा है बढ़िया दूर दूर से जो है वो प्रकाशित हो रहे हैं नाना रंग रुचरे गारी और बहुत रंग रंगी भी हैं और बड़ी अच्छी बनावट उनकी भी है सुंदर बनावट के साथ खूब रच करके बनाई गई हैं, दीवालय वगैरह सब दूर से दिखाई देती है उनकी चमकती हुई और जब पुर चौपास कोटिया तो सुंदर जब और पास आए तो नगर के चारों तरफ पर कोटा जो बना हुआ प्राचीन काल में उस प्रकार के बनाए जाते थे वो भी नगर के चारों तरफ बने हुए हैं लेकिन वो भी बड़े सुंदर बने हुए हैं और अचे कंगूरा रंग बंग जब वो दीवारे होती है परकोटी के तो उनके ऊपर कंगूरे बनाए जाते हैं तो वो कंगूरे भी रंग बिरंगे रंग रंग करके चारों तरफ बनाए गए तो वो भी दूर ऐसी बड़े सुंदर लग रहे हैं नवग्रह निकरे अलीक बनाई कहते हैं कि नवग्रह निकरे अलीक बनाई जन भेड़ी अमरावती आई अब एक अब कविता जो है कोई ना कोई तुलना करें उदाहरण दे तो फिर बताते हैं कहते ऐसा लगता है कि नवग्रह जो है उन्होंने आकर के अमरावती को चारों तरफ से घेरा हुआ है जैसे नवग्रह उसकी रक्षा कर रहे हो अमरावती के मने सब लोग को इंद्र की को तो समझोगा अयोध्या इंद्रपुरी के समान है अयोध्या वासी जैसे देवता है उस प्रकार के हैं भगवान राम इंद्र के समान हो गए अब लौकिक दृष्टान दिया जाते तो बड़े से बड़ा हो सकता है ऊंचे ऊंचा कि इंद्र होंगे ज्यादा सम्पत्तिवान स्वर्ग के रहने वाले बड़े सुखी होंगे तो बस उन्नी का दृष्टान देते हैं। तो जैसे कि इंद्र की इंद्र की इंद्रपुरी को आकर के चारों तरफ से नवग्रह में आकर के घिरा हुआ हो इस प्रकार से मालूम पड़ता है कि यह अयोध्या चारों तरफ ही दिखाई देती है नवग्रह जब बनाए जाते हैं तो देखो जो पूजन यज्ञ इत्यादि होता है तो एक स्थान पर नवग्रहों की स्थापना की जाती है नवग्रहों की स्थापना आपने ध्यान से देखी हो कभी तो पता लगेगी की सब ग्रह रंग बिरंगे बनाए जाते हैं सूर्य का लाल रंग हा? मंगल का लाल रंग चंद्रमा का सफेद रंग फिर कहीं शनि का काला रंग तो राव का काला रंग कहीं हरा रंग तो अब उनको रंग रंगी चीजों को बनाने के लिए उनको अपने अनाज वगैरह तरह तरह के हैं तो उनको चुन लेते हैं जो तो काला बनाना है काले तिल के बना दिए सफेद बनाना है चावल के बना दिए लाल बनाना है चना के दुल लेकर के उससे बना दिए या चावल को लाल रंग दिया उससे बना दिए तो नवग्रह जितने होते हैं विभिन्न रंगों के बनाए जाते हैं आकार भी उनके अलग अलग होते हैं तो अब मानो अब ये कहें कि चारों तरफ से परकोटे में सब ग्रहों ने आकर के घेरा हुआ है तो ग्रह रंग बिरंगे हैं तो एक, -एक परकोटे पे एक, एक ग्रह बैठा हुआ है मानो तो वो एक एक रंग अलग अलग, अलग करना दिख रहा तात्पर्य समझो क्यों ऐसा उदाहरण सांस लाए क्या बात है नवग्रह निकले अमीक बनाई जन अमरावती आई और मही बचे रंग कांचा और वहां पर जब और अंदर पहुंचते हैं नगर के भीतर परकोटे के भीतर ये सब सनकारी तो वहाँ देखते हैं सबके जितने की भूमिया है वो सब सब खूब अच्छी बना बना करके रच करके बनाई भी मैम भूमि बहु रंग रचेत तरह तरह के रंग से रंग रच रख करके गच काचा उनके जो गच के मन जैसे फर्श बनाया गया है तो उसमें कांच आदि लगा लगा करके ये सब खूब सुंदर बनाया गया है जो लोग मुनिवर मन नाचा जब देखा मुनिवरों ने उन्होंने नारद मुनिवर ने सनकाद मुनिवरों ने जब देखा तो देख करके उनका मन नाचने लगा बड़े प्रसन्न हो गए कैसा सुंदर देखो ऐसा सुंदर तो कहीं देखा नहीं ये सर्व लोग भी जाते रहते थे इंद्रपुरी भी जाते रहते थे वहां पर भी सब देखा हुआ था तो लेकिन जब यहां आकर के देखा तो कागज के सामने इंद्रपुरी तो कुछ नहीं बहुत है लेकिन इसकी तुलना ऐसे करके बड़े प्रसन्न हो गए पहली बार उन्होंने इतने सुंदरता देखी ऐसी महिमा देखी प्रसन्न तब तो धवल धाम ऊपर नव चुम्बक अब ये जितने भवन है धवल धाम सफेद एकदम से ऊपर तक ऊंचे खड़े हुए हैं और नव चुम्बक के मैंने आकाश तक तो सुन रहे मैंने बहुत ऊंचे ऊंचे सर यही नहीं की आज ही कल वगैरह तो ये सब बनते हैं बारह खंड के पच्चीस खंड के मकान बनते हैं बंबई वाले महा अयोध्या में भी प्रकार से पच्चीस पच्चीस खंड के आकाश तक जाने वाले और उनमें सब में लिफ्ट लगी हुई तो थी परछे तुलसीराज को देखो तुलसी राज आजकल तो हुए नहीं है पुराने जमाने के हैं, तो उस समय तो ये सब कपूर निच कैसे बनते थे धवल धाम ऊपर नव चुंबक और कलश मनो रवि सश निंदक राजभवन के ऊपर तो कलश लगा हुआ कलश के बने जैसे मंदिर के ऊपर कलश की स्थापना होती है ऐसे राजभवन के ऊपर भी कलश होते हैं और वो ऐसे चुमचमा रहे हैं कि सूर्य जैसा चमक रहा हो चंद्रमा जैसे चमक रहे हो इस प्रकार के कलश स्थापित है उसके ऊपर सुंदर दूर से दिखाई दे रहे हैं और गहमण रचित झड़ो खा भराजे ही झड़ो खमन खिड़कियाँ ये सब जो वो मणगियों से जड़ी हुई खिड़कियाँ सब सब में बड़ी सुंदर दिखाई देती ग्रह ग्रह प्रति मणदीप बिराजे खिड़कियों की एक तरफ ध्यान क्यों गया तुलसीदास तो जी का इन्होंने देखा की रात के हो गयी जब तक गए गए पर तो अंधेरे में सब खिड़कियों में रोशनी आ रही तो उन्होंने अच्छा खिड़कियाँ तो बड़ी सुंदर है इसमें तो बड़ी रोशनी आ रही है इनमें से और रोशनी काल की आ रही है कि बिजली की जरूरत ही नहीं है मणि जो हमेशा चमकती रहती है उसमें कोई बिजली सप्लाई नहीं पावर फेल होने जुड़ती नहीं, नहीं। बराबर प्रकाशवन ग्रह ग्रह प्रति मणि दीप बिराज मणियों की दीप है वो वही चमक रहे हैं और उसी के प्रकाश में सबका सब आनंद सब चमचमा छाये गयी है आ राजे भवन भराजे देहरी विद्रो मरची इस प्रकाश सब घरों में मणियों के दीपक हैं और सब भवन भ्राजे सब भवन बितने हैं, सब सुंदर भवन है सब साफ सुंदर बने हुए कहीं टूटे फूटे गिरे गिराए कहीं नहीं गंदे फंदे कहीं नहीं साफ साफ भवन की बात थोड़ी है साफ अयोध्या भर में कोई दर्द ऐसा नहीं जिसका घर बेकार खराब टूटा फूटा हो साफ सुन्दर बने हुए और देहरी विद्रुम रची डेहरियो है जिसमे में प्रवेश करो तो वो तो विशेष रूप से डेहरी के मैंने चौखट साहित मिला करके सब वो विशेष आकर्षक सुंदर बनाई गई है जिसमें विद्रुम जड़े हुए विद्रुम मैंने मुंगा इत्यादिया कहते है ये मोती मुंगे ये सब उसमें जड़झड़ा करके ये सब सब बनाये गयी है मणिखम मणियों से जड़े हुए खम्भे मणिखं भीती और उसकी जो उसकी दीवारे हैं वो भी कनक मणि मरकत रची उसमें सोना और मणिया और मरकत इन सबसे जड़ जड़ करके चमचमाती हुई बहुत सुंदर बनाई गई और कैसी कहती की विरंच विरंज विरची ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी ने स्वयं बनाई मनुष्यों की बनाई हुई ने ब्रह्मा जी की रचना आई है अद्भुत इस प्रकार से बना करके तैयार की गयी सुंदर मनोहर मंदिर आयत इस प्रकार से ये सब के सब भवन सब सुंदर है मनोहर मन का हरण करने वाले देखते ही रह जाओ देखते ही रह जाओ ऐसे करके करता है और मंदिर आयत मंदिर भवन मंदिर मैंने भवन भवन आयत मने बड़े बड़े है सब भवन बड़े बड़े ऐसे नहीं की गुजर गुचे छोटा सा कमरा बैठने बैठने खड़े होने में कुछ न होने ऐसे नहीं खूब बड़े बड़े खूब हुए बने हुए मंदिर आयत अजीर रुचिर फटिक रचे और उसके अजर बने आंगन उनका जो है खूब बड़े बड़े आंगन हैं और मैं आ, इस फटिक मणिया स्फिक मणिया बिल्डोर मणिया सब उसमें जड़ी हुई हैं उसे सब साफ सुथरे आंगन बने हुए हैं और फिर द्वार द्वार कपाट पुरट बनाए बहु बज्र ने खे और सबके द्वार द्वार करके दरवाजे भी चौखटे है चौखट में, में दरवाजे लगे हुए हैं दरवाजे कैसे है कपाट दरवाजे पुरट बनाए बज्र ने खे उसमें सोने के दरवाजे हैं और उसमें बज्र के माने उसमें हीरे लगे हुए हैं बज्र हीरे को कहते हैं वैसे तो बज्र इंद्र कास्त्र है वो अलग बात है लेकिन इस प्रसंग में बज्र के माने हीरा हीरे ही लड़े हुए हैं बीच बीच में चारो चित्रशाला ग्रह ग्रह प्रति बनाए और सबके घरों में एक एक क्या है चित्रशाला है अंग्रेजी में क्या कहेंगे ड्राइंग रूम आर्ट गैलरी सबके घर से एक एक आर्ट गैलरी है जिसमें सब नदी चित्र लगे हैं चित्र काय लगे हैं भगवान के सारे जीवन की जितनी कथा है वो सब चित्रों में दिखाई गई है भगवान का कई जन्म अवतार हो रहा है बाल लीलाएं हो रही हैं, कहीं विश्वामित्र जा रहे हैं कहीं जनकपुर में उनका विवाह हो रहा है कहीं बंधिक्रमन कर रहे हैं इसी कारण में अकेले भगवान राम लक्ष्मण जा रहे हैं कहीं लंका में युद्ध हो रहा है ये सब विभिन्न प्रकार के जितने जीवन के विभिन्न हैं उन सब के चित्र दीवालों में सुंदर बने हुए बड़े अच्छे आकर्षक चित्र बने हुए चारो चित्रशाला गृह ग्रह प्रति लिखे बनाए रामचरित्रे निरख मुनि राम चरित्र उनमें सब लिखा हुआ है मन तो के चित्र बने हुए निरख मुनि ते मन ले ही चुराए अजय मुनियों ने देखा सनत कुमारों ने में कि भवनों में इस प्रकार चित्रशालाएं हैं उनमें भगवान के चित्र ऐसे सुंदर बने हुए हैं तो देखते ही देखते रह जाते हैं उनको बड़े उनको तो भगवान के भक्त हैं उनकी लीलाओं बड़ा प्रेम है और उनके जब चित्र देखते हैं तो बड़े आनंदित बड़े प्रसन्न होते हैं सबके सब देख देख करके ये नगर का वर्णन इस प्रकार से हो गया अब देखियो नगर में कोई भवन भवन थोड़े हैं वहाँ सड़कें भी है बगीचे भी है उनका भी तो वर्णन हो कुछ आगे सुनो सुमन बाटिका सबई लगाई विविध धांति करी जतन बनाई लता ललित बहुजाति सुहाई तू नहीं, नहीं तो सदा पसंद की नहीं कुंजत मधुकर मुखर मनोहर मारुत सुंदर मारु त्रिद सता बुंदर नाना खगबालयत मधुरोत सुहाय मोरहंस सारस पारावत भवनन परशोभात जहाँ तहाँ देख निजि परछाई बहु विधि पूज नृत्य करी सुख सारिका पढ़ा मही बालक राम रघुपति जन पालक द्वार सकल विधिचारूथी चौहट रुचिर बजारू बाजार रुचिर न बनई पर मत वस्तु बिनु गत पाइये जहां भू परमा निवास तहाँ की मिगाई संपदा कि मिगा बैठे बजाज शराफ बन के अनेक मन मुखबेर ते सुखी सब सचरित सुंदर नारी नर सिजर डे उत्तर दिश सरजू बह निर्मल जल गंभीर बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नंदीर सब राम चंद्र की की की अब तो ये भवन हो गए और भवन के भीतर कैसे खम्बे हैं कैसे जमीन है कैसी दीवाले हैं कैसे कमरे हैं आंगन कैसा ये सब हो गए अब उन भवनों के बाहर सबने पाटिकाएं लगा रखी हैं तो कहते सुमन पाटिका समय लगाई सभी सब घरों हैं जितने लोग के घर है उन्होंने सबने अपने घरों के आसपास सामने फूलों के बगीचे लगा रखे हैं तो सब सब मन सब सुबिलना पूरा शहर है बंगले बंगले बने हुए हैं इस प्रकार से सबका सब जब कहीं कोई तो नगर भर में कहीं स्लम्स नहीं है साफ साफ सुथरा एकदम साफ सुंदर सुंदर भवन इस प्रकार के बने सुम बाटिका सभी सब लगाई सबने फूलों के बगीचे भी लगा रखे विविध भांति कर जतन बनाई और सबने तरह तरह बनाई एक ही जैसी शक्ति नहीं है सबकी अपनी अपनी रुचि के अनुसार दे किसी ने कोई फूल लगा रखे किसी ने कोई लग रखे किसी ने ग्लॉन बना रखा है किसी ने अपने जाली बना रखी हैं किसी ने कोई फूल लगा रखे हैं कोई बेग चढ़ा रखी है तरह तरह के जिस भवन में जाओ तो अपने ढंग का बगीचा अपने अपने सामने तरह तरह के लगाए हैं तरह तरह के फूल लगाए हुए हैं इस प्रकार से सबके सब है लेकिन जितने भी फूल पौधे सब लगे हैं वो बारह महीने फूलते ऐसा नहीं कि अब आगे गर्मी सुबह है लता ललित बहुत ज्यादा सुहाई लताएं भी बहुत अनेक प्रकार की जातियों की है और फूलें सदा बसंत पीना जैसे बसंत में फूले ऐसे सदा फूलते हैं चाहे बसंत हो चाहे ग्रीष्म ऋतु हो चाहे शरद ऋतु हो सब बसंत की तरह से फूलते हैं फूल ही फूल लगे रहते हैं बाघ और महीने ऐसे भविष्य इन लोगों ने लगा इसके मायने ये नहीं है कि सबके सब, सब काय का बैठे रहते हैं भगवान राम राजा हैं तो वो आते हैं या नौकर भेजते हैं तो सबके बगीचे लगा जाते हैं सबके सिंच जाते हैं और सबके उसके उस पर आकर के सबके मकान बनवा जाते हैं सबके में लगवा जाते हैं सबके मणियां जलवा जाते हैं नहीं है। ये सबके साथ जो सब सुमन का है सुमन बाटिका सबई लगाई इसके मन ये दिखाई देता कि सबने अगने अगने बनुण बनुण अपने अपने मकान बनवा रखे हैं अपनी अपनी सफाई रखते हैं अपने अपने सब जो है उनके बगीचे सब भी अपने अपने लगा रखे हैं सब अपना अपना सबके सब इस प्रकार सब अपने कर्म में निरत हैं माने इसमें इससे पता चलता है कि अकर्मण्यता कहीं नहीं सब अपने अपने कर्तव्य कर्मों में सबके लगे हुए हैं ये सब वर्णन करते करते वो जो धर्म और अध्यात्म है उसका भी झलक रहते हैं बीच बीच में बीच में बताते रहते हैं वो भी करते रहते हैं अब कहते हैं उन लोगों ने क्या किया है जब बगीचे लगा रखे हैं तो फिर गुंजक मधुकर मुखर मनोहर तो उसमें शहती मक्खियाँ आती हैं घवरे आते हैं वो गुंजार करते रहते हैं तो ये बाटिका की शोभा वहाँ जिस प्रकार की मधु हों या वहाँ पर भ्रमर हों तो ये सब आते रहते हैं गुंजार करते रहते हैं और मारुद त्रब सदाब है सुंदर और इसी प्रकार के हवा भी बड़ी सुंदर सदा चलती रहती है त्रबिद सुंदर मैंने शीतल मंद सुगंध ये तीन गुणों वायु के हैं तो त्रिविद के मैंने ये तीनों गुणों से युक्त तो वायु यहाँ सदा चलती रहती है और नाना खग बालिकन जी आए और बच्चे भी हैं घरों में उन बच्चों ने क्या किया है कि अच्छी पाल है खग पक्षी नाना खग बालिकन जिया जिया मैंने पाले हुए हैं पाले हैं उनको खिलाते खिलाते रहते हैं और क्या करते हैं उनको भूलत मधुर उड़ा तो वो जो पक्षी पाले हुए हैं वो अपने घूमते रहते हैं उड़ते रहते हैं वहां बास करते हैं तो वो अपने घरों की सुंदरता बगीचे की सुंदरता उनकी है तो बहुत लोग ऐसे भी हैं बगीचा लगाते हैं तो लगाते हैं उनमें बगीचे में कुछ ऐसा भी लगाते हैं जहाँ पक्षी पालते हैं तो पक्षियों को पालने के लिए कोई कोई लोग चाली बना कर रखते हैं उसके भीतर पक्षी रखते हैं कोई कोई टैंक बनाते हैं जिसमे मछलियां पालते हैं माने ये भी सब तरह तरह के जो है लोग बात करते हैं लेकिन तुलसीदास का कहना ये सब बच्चों का काम है ना? वो अपने ये सब करते रहते हैं पक्षी अक्षी पालना वाला तो वो सब करते हैं नाना खग पाल कन आए बोलत मधुर उड़ात सुहाए बोलते भी है उनके तरह तो तरह पक्षी है तो पक्षी होंगे तो अपने प्रकार की उनकी बोलियां है वो बोलते रहते हैं और उड़ते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं उठते समय भी और मोर हंस कौन पक्षी है मोर हंस सारस पारावत ये पक्षियों के नाम है जो पाले जाते हैं मोर पाला जाता है हंस पाल लिया सारस पाल लिया पारावत तो मान